सहना बवतो सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनातीत मिशा ओम ओ शांति शांति शांति, शांति वेदांत दर्शन की 33वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है और इसके अंतिम सूत्रों को हम आज देखेंगे चौबीस सूत्र तक का पाठ पहले हुआ था और परमात्मा जगत के जन्मादि का कारण है निमित्त है ये तो कहा ही गया था उसके साथ साथ प्रकृति भी कारण है इससे संबंधित भी प्रमाण हमारे को प्राप्त होते हैं ये पिछले पाठ के अंदर हुआ था और पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अच्छा जी ये जो निर्मिमान शब्द आया इसका क्या मतलब है निर्माण से कैसे अलग है ये शब्द निर्मित करता हुआ अब जैसे कोई कारीगर मकान को बना रहा हो निर्माण कर रहा हो कुम्हार घड़ों को बना रहा हो तो कुम्हार किसी चीज को ही तो बनाएगा कारीगर किसी वस्तु को बनाएगा तो जिसको बना रहा है जिसको बना रहा है मतलब लकड़ी से कुछ बना रहा है मिट्टी से कुछ बना रहा है तो कोई ना कोई दूसरी चीज अवश्य होगी जिससे वो हो निर्माण कर रहा है तो वो दूसरी भी चीज उस निर्मित चीज का कारण बनेगी बनाने वाला कुमार अब वो घड़ा बना रहा है हम कहें कि कुमार घड़े का कारण है तो वो बना रहा है तो मिट्टी को घड़े के रूप में बना रहा है तो घड़े का कारण केवल परमात्मा ए, केवल कुमार ही नहीं होगा मिट्टी भी होगी वहां पर ऐसे ही परमात्मा जब इस संसार को बना रहा है तो परमात्मा तो इसका कारण है लेकिन इसके साथ साथ कुछ उपादान कारण भी है जो उस कार्य जगत का इस संसार का कारण रहेगा दूसरा भी एक मानना होगा हमारे को और वो प्रकृति है अव्यक्त है तो जब कोई चीज बनती है तो उसमें निमित्त कारण भी चाहिए उपादान कारण भी चाहिए इस दृष्टि से निर्माण शब्द को देख करके इसमें उपादान कारण को भी स्वीकार किया गया तो जब ये निर्माण होता है तो ये फिजिकल रिएक्शंस होती है या केमिकल रिएक्शंस होती है मतलब उसमें सिर्फ तीन चीजें ही होती हैं या कुछ और भी डाला निकाला जाता है? प्रकृति में प्रकृति में तीन ही चीजें होती हैं। तीन के अलावा तो कुछ नहीं होता है फिर तो परमात्मा है और आत्मा है बस वो तो उपादान कारण होते नहीं है ये तीन ही है इन्ही तीनों के मेल से ये सारी चीजें बनती हैं इन तीन से पहले बहुत सारी चीजें बनती हैं अलग अलग फिर उन सब के मेल से और बहुत सारी चीजें बन जाती हैं तो, तो संख्य में जैसे वो प्रक्रिया बता रखी है तो मूल प्रकृति से जो जो चीजें बनती हैं वो मूल तत्व तो जो बनने हैं वो बन गए फिर पंचमहाभूतों के अलग अलग मेल से अलग अलग चीजें बनती चली जाती है उसमें इंद्रिया भी जुड़ सकती है अंतकरण जुड़ सकते हैं नहीं भी जुड़ सकते हैं वो सारी प्रक्रिया चलती है होते तीन ही इन तीन केस अतिरिक्त और कुछ हो उपादान के रूप में वो नहीं है इन्हीं से होगा ओम मचर जी पृष्ठ संख्या छियानवे सूत्र संख्या चौबीस इस मचर जी नीचे से चौथी पंक्ति स्वरूप हानो तस् न को भी लाभ हो या विन्न अन्य किम वस्तु न बीते थे इस समझ में अगर पीछे जो कहा गया था कि अगर अन्य कुछ न हो और वो ही अपने को बदल रहा हो तो उसको कोई लाभ नहीं है ये सब बनाने का वो तो अपने आप में परिपूर्ण है ठीक है उसको अपने स्वरूप की हानि में तस्से न को भी अपने आप को वो बदले इसमें कोई लाभ की बात है नहीं स्थिति में जब और कुछ तो है नहीं वो बस अकेला ही है अकेला ही है क्योंकि जो स्वरूप की हानि कहते हैं कि परमात्मा ही ब्रह्म ही बदल करके और ये सारा कार्य जगत बन गया तो उसका स्वरूप तो निराकार था लेकिन अब साकार रूप में आ गया शब्द स्पर्श रूप प्लस गुण से युक्त हो गया वैसे तो शब्द स्पर्श रूप प्लस गण से रहित था वो जो वो लोग अद्वैत जो मानते हैं तो उनके पक्ष में परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है एक अकेला ब्रह्म है तो ऐसे में जब वो अपने स्वरूप को बदल रहा है अपने स्वरूप की हानि कर रहा है परिवर्तन कर रहा है तो उसमें उसका अपना उसको कोई भी लाभ तो है नहीं यानी उसको ना तो दूसरे के लिए कोई लाभ हो रहा है ना अपने लिए लाभ हो रहा है किसके लिए करेगा वो किसके लिए करेगा कोई भी नहीं हो सकता है अपने लिए तो वो परिपूर्ण है अद्वैत वाले भी मानते हैं ब्रह्म को मानते हैं वो परिपूर्ण है सर्वज्ञ है ये सब मानते हैं तो वो क्यों करेगा दूसरा कुछ है नहीं उनके पक्ष में और वो अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है क्यों करेगा वो अकाम है वो दूसरा कोई नहीं है ऐसे में यदि वो बदल रहा है ये संसार बन रहा है तो वह अपने को ही तो बदलेगा और अपने को बदल रहा है तो वह क्यों बदल रहा है अन्य का प्रयोजन है नहीं अन्य तो कुछ है ही नहीं तो अपने अपने लिए ही प्रयोजन होगा उसका अपने लिए उसका प्रयोजन हो नहीं सकता तो स्वरूप हान तस्य न लाभो भी लाभ हो या वा तदिन्नम विद्य विद्यते अगर कोई दूसरी वस्तु मानेंगे तब तो फिर भी कह सकते हैं कि उसने अपना स्वरूप बदला किसके लिए अन्यों के लिए कोई न कोई तो मानना पड़ेगा अपने लिए तो आवश्यकता है नहीं उसको वो तो अकाम है और यदि अभ्युगम से मानेंगे यदि वो अपना रूप बदलता भी है तो तभी वो सार्थक हो सकता है जब दूसरा कोई हो तो जैसे ही दूसरा कोई हो मानेंगे तो द्वैत आ जाएगा उनका पक्ष खंडित होगा ये स्वयं नहीं स्वीकार करने की परमात्मा अपना रूप बदलेगा बदलना नहीं स्वीकार कर रहे लेकिन यदि ऐसा माना जाए वो तो अपना रूप बदलता भी है तो वो तभी सार्थक हो सकता है जब दूसरा भी कोई हो नहीं तो कोई निरर्थक है वो ठीक है जी, ठीक है, हाँ, बोलिए। अच्छा इसी प्रसंग में जो सोमशेखर ने पूछा जो तद विन्न अन्य किमी वस्तु ना विद्यते, ये संगत नहीं बैठे जो अभी कह थे आप जब तक की यावता जब तक की जब की तद अन्यत किमपि किम वस्तु न बीत परमात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त तो और कोई वस्तु है ही नहीं तो ऐसे में अपने स्वरूप के हान में न कॉपी लाभो कोई भी लाभ ही नहीं है उसका अपने लिए कोई लाभ नहीं है दूसरी कोई वस्तु है नहीं जिसके लाभ के लिए वो बदल रहा हो ये अद्वैत में घटाना पड़ेगा अद्वैत वाले जब केवल एक ब्रह्म को मान रहे हैं उस स्थिति के लिए कहा जा रहा है क्योंकि स्वरूप की हानि स्वरूप परिवर्तन की बात तो वो कर रहे हैं सिद्धांत पक्ष में तो त्रैतवाद है उसमें परमात्मा के स्वरूप की हानि होती ही नहीं है वो तो यथावत रहता है वो प्रकृति को परिवर्तित करके उससे कार्य जगत बनाता है जीवात्माओं के लिए तो वो क्यों प्रयत्न कर रहा है जीवात्माओं के हित के लिए दूसरे जो चेतन है उनके लिए तो वहां तो संगत हो जाएगा अपना प्रयोजन न होते हुए भी जीवों का प्रयोजन उसका है इसलिए वो कर रहा है लेकिन अपने स्वरूप की हानि नहीं कर रहा है वो अपने आप में तो जैसा है वैसा ही है अद्वैत में ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में बदल जाता है कार्य जगत के रूप में आ जाता है ठीक है और कोई तो तत्व था ही नहीं उनके मत में तो परमात्मा जो कि अकाम है और परिपूर्ण है न कुतश्चन ऊना बिल्कुल परिपूर्ण है कोई कमी की बात ही नहीं है कमी नहीं है तो उसमें इच्छा भी नहीं हो सकती अपने लिए नहीं हो सकती है दूसरा कोई है नहीं तो वह अपने स्वरूप की हानि कैसे करेगा पर यदि करे भी अभ्युपगम से है तो वो तभी संभव है जब परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई और हो और उसकी प्रसन्नता के लिए या उसके हित के लिए ये अपने स्वरूप को बदल करके उसको दिखा रहा है या उसके लिए कुछ कार्य जगत उत्पन्न कर रहा है उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तो अगर कोई दूसरा जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक उसके स्वरूप हानि में कोई लाभ नहीं है यह वाक्य का बच्चा अर्थ है ठीक है चले आगे है दूसरा में बोलो पिछानवे पृष्ठ पर जहां से शांकर प्रारंभ हुआ है उससे ऊपर पंक्ति हाँ, हाँ। तदय ब्राह्मणों अंतरे अल्पत्म गव्यक्तम परिधान ये ब्रह्म के अंदर अल्प परिवान वाला अव्यक्त हाँ। तदयत ब्रह्मणों अंतरे जो परमात्मा के अंदर अल्पत्व को प्राप्त है यानी परमात्मा की दृष्टि से जो अल्प है परमात्मा बड़ा है उससे बहुत बड़ा उससे एक छोटा सा भाग तीन भाग या उतने अधिक एक परमात्मा के हो गए एक भाग में वो है तो प्रकृति जो परमात्मा के अंदर है ब्रह्मणों अंतरे परमात्मा के अंदर अल्पत्वम गता है अल्पत्व को प्राप्त है वैसे कितनी भी बड़ी दिखाई देती हूं हमारे को प्रकृति लेकिन परमात्मा के अंदर परमात्मा के संदर्भ में तो वो थोड़े से को ही प्राप्त अल्पत्व गतम तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम अपनी सिद्धम वो अव्यक्त प्रधान प्रकृति नामक वो भी सिद्ध है तो आगे देखते तो पीछे इन्होंने प्रकृति को भी कारण के रूप में प्रस्तुत किया वो भी उपलब्ध होती है परमात्मा को तो कारण रूप में कहा ही है और अब पच्चीसवें सूत्र में बताना चाह रहे हैं कि एक एक एक स्थान पर भी यानी जहां परमात्मा को भी कारण कहा गया हो और प्रकृति को भी कारण कहा गया हो ऐसे भी हमारे को स्थल मिलते हैं नहीं परमात्मा को कारण कहा गया वो स्थल अलग है कुछ ऐसे भी स्थल है वाक्य है जहां केवल परमात्मा को कारण बताया गया फिर प्रकृति भी कारण कही गई है उसके लिए कुछ अलग स्थल हमने देख लिए लेकिन कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां दोनों को भी एक साथ कारण कहा गया है वो यहां पर बताया 25वां सूत्र है साक्षात उभय आमनाथ साक्षात सीधे सीधे भी उभय दोनों का आमनाथ कथन होने से वाक्यों में कथन होने से भाष्य साक्षात उभय आमनाथ साक्षात अपनी तय उभयो परमात्म प्रकृत पाठात तौ तो द्वी जगत कारणे सिद्धतः तो सीधे सीधे भी साक्षात इसको प्रत्यक्ष कहते हैं शब्द प्रमाण में भी प्रत्यक्ष सीधे कथन वाक्य से उन दोनों का यानी परमात्मा और प्रकृति का पाठ होने से वे दोनों भी जगत के कारण सिद्ध होते हैं तथ्य अब कुछ ये वचन आगे बताएंगे उनमें ऐसा मिलेगा पहला वचन ये तैत उपनिषद का लिया है तस्माद्वा तस्मादस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाश संभूत आकाश उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ तो तस्माद्वा तस्मादस्माद आत्मन तो एक तो तस्मात शब्द है और एक तस्मात आत्मन है यहां दो तरह से अर्थ कर रहे हैं ये तस्मात का मतलब तो प्रकृति कर रहे हैं और एतस्माद आत्मन यानी परमात्मा कर रहे हैं आकाश संबूता आकाश उत्पन्न हुआ और आकाशाद आकाश वायु आकाश सेवायु वायु और अग्नि अग्निराप ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है इसी को खोल रहे हैं तस्मात अव्यक्तात् प्रधानात प्रकृत्याख्यात तो यहां जो तस्मात शब्द लिखा हुआ है ये तस्मात वो है जो वचन वाला तस्मात है तैतृय उपनिषद वाला उस तस्मात को ही खोला है तस्मात का मतलब अव्यक्तात् प्रधानात प्रकृत्याख्यात तथा दूसरा ए ये ए वो है जो, वो है जो वो वचन में जो एतस्मात था एतस्मात को खोल दिया आत्मन परमात्मश सकाशात आत्मा से आत्मा का मतलब परमात्मा से उसके सकाशात उसकी सन्निधि से उसकी निकटता से आदि सकाशात आकाश आदि सृष्टि दर्शाई आकाश आदि की सृष्टि को उत्पत्ति को यहां पर बताया गया है। दूसरा प्रमाण दे रहे अन्य मुंडकोपनिषद का है यदा पश्य पश्यते रुक्म कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम यदा जब पश्य पश्य का मतलब जो देखता है पश्यति इति पश्य जीवात्मा अर्थ है देखने वाला रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म पश्यते जब वो इसको देखता है किसको रुक्मवर्ण सुंदर वर्ण वाले को यानी आकर्षक स्वरूप वाले को राहकों वाला रंग नहीं रूप वो नहीं रुक्म यानी सुंदर स्वरूप वाला आकर्षक कर्तारम कर्ता को करने वाले को ईशम जो कि स्वामी है उस पुरुष को ब्रह्मयोनिम जो कि ब्रह्म का यानी वेद का कारण है इस दो तरह से अर्थ करते एक ब्रह्म यानी वेद का कारण है और एक इस पूरे जगत का इसका बड़े का कारण है ऐसे तो अत्र इस मुंडोपनिषद में जगत उत्पत्ति कर्मणि परमात्मा निमित्त कारणत्व वर्णित परमात्मा को निमित्त कारण के रूप में कहा गया है क्यों कैसे पता लगा निमित्त कारण के रूप में क्योंकि उसको कर्ता शब्द से कहा गया कर्ता निमित्त कारण नहीं होता है कभी भी उपादान कारण नहीं होता है तो कर्तारम ईशम इसको कहा गया तथा और आगे उदाहरण दे रहे हैं श्ताशु शेतर का अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सृजवानाम स्वरूपा तो ये वचन पहले आई चुका है एक अजा है उसको वो अजा कैसी है लोहित शुक्ल कृष्ण वाली है ये उसके ऐसी तीन रंग वाली यानी सतोजतमात्मक है और बहुत सारी प्रजाओं को अपने समान करने को उत्पन्न करने वाली है तो ऊपर वाले में परमात्मा को और नीचे वाले में इन्होंने प्रकृति को लिया अलग अलग दिया अत्रिगुण आत्मिका प्रकृति जगत कारणम उच्चते एवं उभयस्य से प्रकृतिश्च प्रकृत जगत कारण प्रसंगे साक्षात आमनानाथ उभि कारण स्तः तो जगत के प्रसंग में इन दोनों का ही सीधे सीधे कथन होने से पीछे जो था कहीं कहीं परोक्ष कथन लिया था तो यहाँ जहाँ सीधा सीधा कथन है ये होने से भी दोनों ही इसमें कारण हैं और एक वचन दे रहे चुत सुचित्र तथा माया तो प्रकृति विद्यात माई न महेश्वरम नहीं प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग यहां पर कथन किया गया है तो प्रकृति का क्या मायाम तो प्रकृतिम विद्या प्रकृति को माया समझना चाहिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है इसके इतने रंग रूप बदल जाते हैं प्रकृति को माया समझे और महेश्वरम माई महेश्वर को माई मतलब जो जादूगर होता है माया तो जादू हो गया एक तरह से और जादूगर हो गया वो एक माया भी जादूगर भी थे जादूगर मायावी के नाम से कई कई जादूगर होते हैं ना वर्तमान थे मतलब अभी भी होंगे पता नहीं तो माई तो परमात्मा है और माया प्रकृति है इन दोनों को यहां पर एक साथ दो को अलग अलग बताया गया है और यूं अग्वैत वाले भी बोलते ही है कि परमात्मा परमा उसको माया बोल देते हैं उसको अविद्या बोल देते हैं अविद्या ग्रसित कर दिया माया ने माया का प्रभाव है ये सारा प्रकृति आगे वेदे भी उभौ निर्देशिये वेद में भी इन दोनों का कथन मिलता है तो ये नासदीय सूक्त का ऋग्वेद का इन्होंने दिया है यम विशिष्टिर युवा और फिर बाद में अंत में लिखा सो अस्या तो इम विशिष्टि यथा आभ हुआ यथा से यहाँ पर ये प्रकृति ले रहे हैं ये सृष्टि की विशिष्टि किससे जिससे उत्पन्न हुई ये तो उपादान कारण हो गया प्रकृति और सो अस्य अध्यक्ष वो परमात्मा इसका अध्यक्ष है स्वामी है नियंता है तो अत्र सृष्टि उपादान कारणम परमात्मा अध्यक्षत्वे अस्ति सृष्टि का उपादान कारणत्व है वो परमात्मा की अध्यक्षता में है परमात्मा के नियंत्रण में तथा त्या प्रकृति जगत कारण इत्यपि स्पष्टते तो इस प्रकार उस प्रकृति का जगत कारणत्व परमात्मा के अधीन है ये स्पष्ट हो जाता है तस्मात् परमात्मा च प्रकृतिश्च उभयपि अभी जगत कारण इस इसलिए परमात्मा और प्रकृति ये दोनों ही जगत के कारण हैं। और इसमें तत्र निमित्त कारण तो परमात्मा परमात्मा तो निमित्त कारण है आगे देखिए अब यहां तक तो इन्होंने भाष्य पूरा कर लिया है और अब शंकर भाष्य के का विवरण दे रहे हैं शंकर भाष्य उभयाम नानात ये जो वचन है ये सूत्र का भाग है साक्षात उभयाम नानाथ उभय आम नानाथ उसके ऊपर केंद्रित है तो इत्यत्र इस शब्द की व्याख्या में उभय शब्दात प्रभव प्रलयो गृहित उभय उभय दो के लिए आता है तो दो चीजों का तो ग्रहण करना पड़ेगा तो उन्होंने दो चीजें क्या लिये प्रभाव और प्रलय प्रभाव का मतलब है उत्पत्ति और प्रलय मतलब है विनाश उत्पत्ति और विनाश का ग्रहण किया इन्होंने उभय शब्द से इति नोचितम ये तो ठीक नहीं है क्योंकि उभय शब्द है सर्वनाम न उभय शब्द तो सरनाम और सरनाम में क्या होता है सरनामच सन्निहितम उपस्थितम लक्षी करोति जो उसके निकट होता है जहां ये सरनाम शब्द आता है उससे पहले जो आया हुआ है उसी को लक्षित करता है अब दो को तो ग्रहण करना ही था इनको उभय शब्द लिखा है तो दो तो ग्रहण करेंगे ही और नाथ शब्द पढ़ा गया तो उभय से दो का ग्रहण तो करना ही पड़ेगा अब ये प्रसंग से जो परमात्मा और फिर प्रकृति सूत्र में स्वयं में आ रहा है देखिए प्रकृति शब्द आ चुका है तेईसवे में परमात्मा का प्रकरण चल ही रहा है तो यहां पर उभय से परमात्मा और प्रकृति का ही ग्रहण हो सकता था और ये अद्वैत पक्ष में उभय शब्द से परमात्मा प्रकृति दोनों का ग्रहण कर नहीं सकते थे करते तो इनका पक्ष खंडित तो हो जाता है तो ऐसे में क्या अपने दूसरे ढंग से व्याख्या कर देते इसलिए उभय शब्द से इन्होंने उत्पत्ति और प्रलय इन दो चीजों को ले लिया तो उसी पे पर जी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है कि सन्निहित का ही ग्रहण होता है और सन्निहित क्या है सन्निहित उपस्थितश्च परमात्मा प्रकृतिश्चिहित तो परमात्मा और प्रकृति है जिसका प्रकरण चल रहा है तदत्र उभय शब्दे ने एवं ग्रहितव्यो भवेताम उभय शब्द से तो उन्ही का ग्रहण करना चाहिए वो सहज है सरल है नहीं तो फिर व्याख्या है आगे यच्च प्रभव प्रलय तत्र परमात्मनि दर्शित न तत्र परमात्मनि तो प्रलय तत् परमात्मा एव प्रभव प्रलय किंतु द्वो तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते प्रभव स्थिति प्रलया अब उनकी बात को स्वीकार करते हुए भी कुछ बात कह रहे हैं कि कि जो प्रभव और प्रलय दिखाए गए हैं वो प्रभाव प्रलय कहां दिखाए हैं वो परमात्मा में ही दिखाए हैं परमात्मा में ही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय यानी परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और परमात्मा में ही लय हो रहा है तो प्रभाव और प्रलय प्रभाव और प्रलय ये दोनों और किसी में तो वो दिखा नहीं सकते क्योंकि एक अद्वैती है केवल ब्रह्म ही है उनके पक्ष में तो और तो कोई है ही नहीं तो परमात्मा में ही दिखाएंगे तो परमात्मा में ये दोनों होते हैं तो क्या दो ही होते हैं उसके अंदर परमात्मा से संबंधित चलो उनके मत में परमात्मा ने इसको संसार को अपने में से उत्पन्न किया और अपने में विलीन कर दिया तो दो ही तोड़ होते हैं वहां पर वो स्थिति भी तो करता है तो अगर भाष्यकार को इस सूत्रकार को अगर सूत्रकार को यही कहना होता है कि परमात्मा से ही सृष्टि को बनाता है और वो इसको उपादान कारण मानता जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं तो उसने जैसे जगत जन्म जन्माद्य में तीन चीजों का ग्रहण किया है ऐसे यहां भी तीन का करता दो उभय क्यों शब्द पढ़ता उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों का ग्रहण करता वो होते तो तीन है परमात्मा से संबंधित दो ही क्यों ग्रहण करते हैं ये इन्होंने था तो त्रय स्त वर्तन्ते निवर्तन स्थिति और प्रलय तथा चौकतम और इसकी पुष्टि के लिए शब्द प्रमाण दे दिया पहले आ चुका है अपना ये यथो व इमानी भूतानी जायंते इससे जायंत ये उत्पत्ति में कारण है ये न जाता नहीं जीवंती इससे उत्पन्न हुए वे जीवित रहते हैं। ये स्थिति स्थिति में का प्रतीक है और यद प्रयंत्यभि संविशंती और जिसमें वो नष्ट हो करके समावेशित होते हैं तो तद विजिज्ञा ब्रह्म उसको जानना चाहिए वह ब्रह्म है तो यहां तीनों का ग्रहण किया ही गया है तस्मात शंकर भाष्यम अनर्गलम एवं शंकर भाष्य अनरगल है अनर्गल का मतलब अरगला किसे बोलते हैं अरगला आंगल आ, कुंडी जो लगाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं आगल बोलते हैं ना आगड़ बोलते हैं साकल जैसा होता साकल नहीं वो जो कुंडी होती थी पहले गोल गोल आती थी वो उसको लगाते हैं उसको आगल बोलते थे हाँ, उसको भी बोल देते हैं अरगला अरगला मतलब वो रोकने वाली जंजीर रुकावट करने वाली अगर सा तो अरगला शब्द है अरगल यहां पर अजमेर में भी एक गांव है किनारे पे लोहारगल अभी तो लोहागल लोहागल लोहागल, लोहागल बोलते हैं उसको वो नाम है उसका लोहारगल लोह की अरगला रोकने की नगर में घुसते हैं ना तो लोह की लोहे की साकल जहां पर लगी हुई थी नगर के घुसने से पहले उसको लोहारगल बोलते हैं आजकल तो लोहा गल लोहागल बोलते हैं सब अरगला आगड़ लगाने का जो होता है तो ये जो आगड़ लगाई जाती है अरगला लगाई जाती है वो रोकती है नियंत्रण करती है और जब अरगला नहीं हो तो रास्ते में कोई भी आता जाता है अरगला होती है तो किसी के लिए आने के लिए खुलता है तो खुलता है बंद होता है तो बंद होता है हर कोई नहीं आ सकता है नियंत्रण रहता है नियमित रहता है और खुला हुआ हो तो कोई भी आ रहा है कोई भी जंतु आ रहा है कोई कुत्ता आ रहा है या कोई मनुष्य आ रहा है कोई चोर हुआ कोई भी आ रहा है तो जब वाक्य ऐसे निकलते हैं कुछ भी निकल जाए तो कहते हैं ये अनर्गल है बिना अर्गल आके रुके भी नहीं एक होता है कि समझ के ये बोलना है ये बोलना है दूसरा युवा कुछ भी नहीं बोलना है जो बोला जाना है वही बोला जाना है जो उचित है वही है तो जब बिना उसके आते हैं तो उसको कहते हैं अनर्गल लेकिन लोग के अंदर अनर्गल का मतलब यही है कि मिथ्याप्रलाप गलत अर्थ में वही है यहां पर भी लेकिन यह शब्द क्यों बना हाँ खामोखा भी बोल देते हैं बिना प्रयोजन के बिना प्रयोजन के वो आजकल बेफालतू भी बोलते हैं उसको <laughs> बेफालतू में फालतू और बेफालतू दोनों एक ही अर्थ में बोलते हैं <laughs> तो यहां तक हो गया आगे देखिए छब्बीसवा और पुष्टि कर रहे हैं यहां पर आत्मा के परमात्मा के कारणत्व को बताने के लिए तो छब्बीसवा सूत्र है आत्म कृते परिणामत् आत्मा की कृति कृति का मतलब प्रयत्न है उसका रचना होना कर्तुर होना वो यहां पर होता है उसके प्रकृति के परिणाम होने के सूत्र तो वाला भाग हो गया सूत्र का भाग था आत्मकृत तो इसको इन्होंने खोल दिया परमात्मकृत आत्मा मतलब जीवात्मा नहीं है इसलिए कह दिया परमात्म कृत्य अब इसी को आगे खोल रहे हैं परमात्म कृतित्व तो परमात्मा शब्द तो जू का तू है कृते को कृतित्वात करके छोड़ खोल दिया अब इसी को आगे खोल दिया परमात्मा कर्तृत्वाद कृतित्वात को खोल दिया कर्तृत्व तो परमात्मा का कर्तृत्व होने के कारण से प्रकृत्याख्य अव्यक्त परिणाम हो जाए प्रकृति नामक जो अव्यक्त है उसमें परिणाम जायते परमात्मा का आत्मा का कर्तृत्व होने से परिणाम होता है नहीं तो परिणाम नहीं होगा उसके अंदर परमात्मा का कर्तृत्व तो होगा तो उसमें परिणाम होगा नहीं तो नहीं होगा न तद अंतरेण उसके बिना नहीं होगा तस्मात स परमात्मा जगत जन्मादे निमित्त कारणम अस्ती ये परमात्मा जगत जन्मादि का निमित्त कारण है और इसके लिए इन्होंने वचन दिया तैतृपनिषद का सतपो अतप्यता उसने तप किया ज्ञान रूप तप किया स तपस्तप्वा इदम सर्व अस्तृता तप करके और इस समस्त संसार को कार्य जगत को उसने बनाया आगे वेदे भी दयावा पृथ्वी जनयन देव एक वेद में भी उस परमात्मा का लिए कहा गया कि द्व्यूलोक और भूमि को उत्पन्न करता हुआ देव एक है वो एक ही देव है जिसने इन सबको बनाया एक अकेले नहीं इस सबको बनाया तो परमात्मा के कर्तृत्व के कारण से परमात्मा के प्रयत्न के कारण से प्रकृति में परिणाम बदलाव देखा जाता है अब जो मूल प्रकृति है वो तो जड़ है वैसे तो आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को और मूल प्रकृति से ये सब कैसे बना वहां उत्तर देना उनके लिए भी कठिन होता है कि आखिर ये बन कैसे गया अब स्थितियां तो कहते हैं एक तरफ क्या उनका ने ने जड़ के लिए क्या नियम बना रखा है कि जड़ वस्तु जिस भी स्थिति में है चाहे वो स्थिर हो चाहे गतिशील हो तब तक उसी स्थिति में रहती है जब तक उस पर बाहर से बल न लगे ठीक है एक सिद्धांत है और ठीक भी है तो जब ये संसार बन रहा था या बना प्रारंभ बिल्कुल प्रारंभ में पहुंच जाए तो था तो जड़ ही ये पदार्थ वो अलग से चेतन को तो मानते नहीं है परमात्मा को तो जड़ था मूल तत्व था मूल उपाधान कारण मैटर जो भी था जितना भी था उससे ये निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे हो गई जब वो स्थिर था तो स्थिर ही रहना चाहिए था बिना बाहर के किसी बल के वो बनना कैसे शुरू हो गया सबसे पहले शुरुआत में वो कहेंगे बिग बैंग हुआ उसमें मान लो विस्फोट हुआ महाविस्फोट हुआ वही जड़ जब ऐसा था उसमें विस्फोट हो कैसे गया जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था वो अक्रियाशील था जड़ था तो विस्फोट हो कैसे गया विस्फोट हुआ उसके लिए कुछ अंदर कारण बताएंगे भाई उसमें कुछ हलचल मची भाई हलचल कैसे मच गई उसके अंदर उसमें तापमान बढ़ा भाई तापमान कैसे बढ़ गया उसमें जब वो वैसा का वैसा ही था तो जब तक बाहर से कोई बल नहीं जाएगा कुछ और नहीं हुआ तो कैसे हो गया ये तो जड़ वस्तु के लिए तो ये ठीक है लेकिन चेतन नहीं चेतन तो उसमें प्रेरणा आदि संकेत कर सकता है तो परमात्मा का प्रेरण स्वरण परमात्मा की कामना उससे वहां पर प्रयत्न वो शुरूआत तो परमात्मा से ही होगी ये लोग कुछ इस विषय में बोलते नहीं है नियम मानते हुए भी वहां इस नियम को नहीं लगाते यानी उत्तर देते भाई इसका कि कैसे हुआ ये नहीं पता हमारे को तो उसमें ईश्वर की दृष्टि से हम उसको वहां बता सकते हैं कि भाई यहां कुछ न कुछ तो हुआ है होना तो है और वो परमात्मा के द्वारा ही होगा और वो जब वो शुरुआत हुई और इतना बना तो केवल विस्फोट होके तो इतना व्यवस्थित बन नहीं सकता है इतना व्यवस्थित नहीं बन सकता है आप किसी भी बम विस्फोट होते ही रहते हैं कितने सारे पटाखे में भी होते रहते हैं विस्फोट करते रहते हैं और सेना वाले भी बम विस्फोट होते रहते हैं उन बम विस्फोटों से कभी कुछ इस तरह से कुछ व्यवस्थित चीज बनी है क्या कोई व्यवस्थित चीज नहीं बनता है केवल विस्फोट हो उतने मात्र से तो नहीं इतना व्यवस्थित बन जाना वो विस्फोट भी हुआ होगा निषेध नहीं है लेकिन उस विस्फोट के साथ साथ कुछ व्यवस्था भी वहां पर काम कर रही चार्य वो वैज्ञानिक मानते हैं कि चार मौलिक बल फंडामेंटल फोर्सेस हैं विश्व में उन, वो परिवर्तन आते हैं जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये चारों बल जो है वो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं तो जो जब बिग बैंग होता है तो इन बलों में असंतुलन हो जाता है इक्वेरियम इनका भंग हो जाता है तब वो असंतुलन क्यों हुआ बलों के बल भी पहले से थे जी वो बल पहले से थे प्रकृति भी पहले से थी उसमें संतुलन में कैसे प्रेचर का भी प्रभाव होता है जब सिकुड़ा प्रेशर क्यों हो गया कंट्रैक्शन होता है कैसे हो गया तो बढ़ता है ऐसा हो कैसे हो गया ये तो भाई ऐसा ऐसा हुआ ये व्याख्या है मान लो ऐसा हुआ होगा नहीं तो परिकल्पनाएं है परिकल्पना सबसे भी हो सकती है उसमें हमारा कोई विरोध भी नहीं आता है हो सकता है ऐसी भी एक प्रक्रिया रही हो लेकिन उसकी शुरूआत कैसे हुई हो कैसे गया वो अपने आप तो होगा नहीं चाहे तापमान बढ़ना हो चाहे घटना हो चाहे दाब का या किसी भी बल का होना या असंतुलन होना जब वो बल बने हुए थे वो बल में भी परिवर्तन कैसे आ गया बलों में परिवर्तन के लिए भी तो कोई ना कोई कारण बनेगा वो यही मानते हैं अपने आप नहीं होगा ना नहीं वो वोलूम बढ़ने से टेंपरेचर लो होता है वोल्यूम कंट्रेक्शन जब होती है तो अपने बढ़ जाता है वो तो कैसे इस... हुआ यही तक भी बोलेंगे ना आखिर कारण तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आखिर वो हुआ कैसे शुरूआत कैसे हुई वो एक प्रश्न वहां अनुत्तरित रहता है और इधर हमारे परमात्मा को वहां पर हम लोग सब जगह स्वीकार करते हैं और व्यवस्थित ढंग से भी जो बनाए तो आत्मकृत है परिणामात आत्मा की कृति से परमात्मा की कृति से ही वहां पर परिणाम होते हैं ये स्वीकार किया जाता है आगे और परमात्मा से ये सारा का सारा बनता है उसके विषय में और भी कुछ प्रमाण दिए तो सत्ताईसवां सूत्र है योनिश्चयी गीयते योनि का मतलब है कारण आश्रय आधार तो परमात्मा वहां पर आधार के रूप में गीयते गाया जाता है यानी शास्त्रों के अंदर उसका कथन किया जाता है ऐसे वचन हमारे को प्राप्त होते हैं देखिए अतः अतएव स परमात्मा योनि ही आश्रयः सर्वभूत जात से प्रकृति च तस्य अनंतत्वात् तो वो परमात्मा ही इन सबकी योनि है उसको उसको आगे खोल दिया इन्होंने आश्रय है सब उत्पन्न हुए प्राणियों का वस्तुओं का प्रकृतियों का और जीवात्माओं का सबका क्यों है क्योंकि वो अनंत है इतना व्यापक है कि उसके अंदर सबका आश्रय हो सकता है और किसी नहीं हो सकता आगे तथाच न सब परिणम में मान उपादान कारणम भवती उपादान कारण और वो बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है ये परमात्मा बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है क्योंकि उपादान कारण तो कुछ ना कुछ है और वो बदलाव भी कर रहा है लेकिन परमात्मा वो बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है क्यों ये तो चूंकि न परिणम में मानो अनंत भवि तो मर्रती न में न को और ही को अलग अलग कर लीजिए क्योंकि जो बदलाव जिसमें बदलाव आ रहा है जो परिणम में मान है वो अनंत कभी भी नहीं हो सकता है जिसमें बदलाव आ रहा है वो अनंत नहीं हो सकता जबकि परमात्मा को अनंत शास्त्रों से हम सिद्ध कर सकते वो अनंत है लेकिन अगर परमात्मा को बदलता हुआ मानेंगे तो वो अनंत नहीं हो सकता है क्योंकि जो जो चीजें बदलती हैं वो शांत होती हैं जो जो चीजें बदलती हैं वो सब चीजें शांत होती हैं अगर परमात्मा को बदलता हुआ मानेंगे तो उसको भी शांत ही मानना पड़ेगा सीमित ही मानना पड़ेगा सावयव मानना पड़ेगा टुकड़े वाला मानना होगा जिन जिनमें बदलाव आता है वो टुकड़े वाले अंश वाले होते हैं तो न ही परिणम में मानो अनंतो भवितु अर्ति अतएव स योनि श्रुतिषु गीयते वर्ण्यते इसी कारण से परमात्मा को इन सबका योनि यानी आधार आश्रय स्वीकार किया जाता है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं मंडु के उपनिषद का एश योनि सर्वस्य है वो परमात्मा सबकी उत्पत्ति का कारण है सबका आश्रय है मुंडूक उपनिषद का ये आगे दे रहे हैं कर्ताम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम वो करता है ईश है पुरुष है और ब्रह्म का यानी वेद का या संसार का कारण है यो है ये पहले वाला जो मांडु उपनिषद का प्रमाण दे रखा है ये अधूरा छूट गया है मांडुअ लिखा है ना इसे छह छठावा चलो ठीक है छ वाला है ये नीचे मुंडक का है ये आगे छादोग्य का उदाहरण दे रहे सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादे व ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं अब शब्द तो यहां पर आकाश आ रहा है लेकिन आकाश का क्या मतलब है यहां पर परमात्मा है पीछे जो हम देख के आए हैं ये भी संकेतित करेंगे तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाशम प्रति अस्तमय आकाश में ही अस्तित्व को प्राप्त होते हैं आकाशो ही एभ्यो जयान आकाश इन सबसे बड़ा है और आकाश है पारायणम इन सबका आश्रय है सब चीजें आकाश से ही हो रही है तो अत्र आकाशः परमात्मा आकाश का मतलब यहां पर परमात्मा लिया जाएगा कारण क्या है अपने ही सूत्र से पुष्टि कर रहे हैं आकाशस्तलिंगात वेदांत एक एक बाईस में आकाशी पर आकाश यहां परमात्मा है क्योंकि उसके लिंग यानी लक्षण मिल रहे हैं इति प्रमाणात् प्रमाण से तो ये जो लौकिक आकाश है इससे तो सब उत्पन्न हो नहीं सकते इस इसमें रह नहीं इसमें इस लीन हो ऐसा सब नहीं घटता वो परमात्मा पे ही घटता है इसलिए आकाश का मतलब परमात्मा लिया गया आगे परमात्मा यदि सर्वस्य योनि यदि परमात्मा सबकी योनि है योनि को आगे खोल दिया उत्पत्ति स्थान एवं अभिप्रेता उत्पत्ति का स्थान उत्पत्ति का कारण होने के कारण वो ये अभिप्रेत अभिप्रेत अगर हो भी तो भी यथा नवीन तस्य उपादान कारण जैसा कि उसके कारण तो इसका उपादान कारणत्व तो मानना पड़ेगा यदि उसको उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति का कारण मानते हैं तो वो उसको उपादान कारण मानना पड़ेगा किंतु सर्वस उत्पन्न लीने जायान। लेकिन इस परमात्मा के लिए क्या कहा जा रहा है कि वह सर्वस्य लय स्थान अपनी सबका लय का स्थान है सब उसमें लीन होते हैं तथा उत्पन्न तो जितने भी उत्पन्न हुए हैं उनसे भी वो बड़ा है और जो जितने लय हो चुके हैं प्रलय को प्राप्त हो गए उनसे भी बड़ा है उपादान कारण के लिए यह नहीं कह सकते उपादान कारण के लिए यह नहीं कह सकते सब जगह कि ये अपने कार्य से भी बड़ा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो कोई आवश्यक नहीं है लेकिन परमात्मा तो उत्पन्न हुए से भी बड़ा है और जब वो लीन अवस्था में जाते हैं तब भी उनसे बड़ा है प्रकृतिस्तु स्तू परमात्मा सम्मुखम एक दिशी नहीं प्रकृति परमात्मा के सामने एक छोटे से उसके अंश है यथोक्तम वेद जैसे कि वेद के अंदर कहा गया है ऋग्वेद का नासदीय सूक्त का ही मंत्र दिया है तम आसी तमसा गुढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तो पहले तमा आसि तम था अंधकार था तमसा गुढ़म अग्रे तमा आसि तम, तम, था, तम था तम से वो गूढ़ था सम तम से वो ढका हुआ था तो तम था यह तम से ढका हुआ था दो अलग अलग बातें हैं अगर कहें कि केवल तम आसित तम था और कुछ नहीं था तम आसीत, यानी और तो कुछ था नहीं अगर हम इसका सीधा सीधा अभिधा का अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा समय क्या था तम आसीत बस तम था और कुछ नहीं लेकिन अगला वाक्य क्या कह रहे हैं तमसा गुढ़म तम से वो छुपा हुआ था तो अब इस परिप्रेक्ष्य में पहले वाला लेंगे तम से जो ढका हुआ है इसका मतलब है तम से अंधकार से अतिरिक्त कोई चीज और है जो तो अंधेरे से ढकी हुई है दिखाई नहीं दे रही है तो जो तम आसीत है अब इसका अर्थ इसके कारण से क्या लगेगा कि जो तम जैसा दिखाई दे रहा था तम था नहीं वो अंधकार नहीं था मात्र अंधकार नहीं था वो वस्तु तो थी जैसे कि हम किसी कमरे में जाए और अंधेरा हो तो बोले यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है तो अंधेरा ही अंधेरा है फिर कहेंगे यहां तो सब कुछ में अंधेरे में डूबा हुआ है अंधेरे में डूबा हुआ है तमसा गुड़ हम अंधेरे में डूबा हुआ है इसका मतलब है अंधकार के अतिरिक्त कोई चीज और की सत्ता स्वीकार की जा रही है अगर हम कहते हैं केवल तम था तब तो वह शून्य की स्थिति हो जाएगी अभाव की स्थिति बनेगी कि भाई अभाव था कुछ नहीं था और फिर उससे कुछ बन गया तो अंधेरे में डूबा हुआ है इसका मतलब है कोई दूसरी को चीज और है और ऐसे में जब पहला बात है कि तम आसित बस था और कुछ नहीं था तो उसका मतलब है या अंधेरा ही अंधेरा है मतलब अंधेरा ही दिखाई दे रहा है वस्तुएं तो दिखाई नहीं दे रही है वो वस्तुएं भी जैसे अंधेरा बन गई हैं इस तरह का प्रयोग माना जाएगा तम आसितमसा गुणम अग्रे अप्रकेतम और वो कैसा था जो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था धुंधला धुंधला सा था या तो इसको कुछ स्पष्ट इस पता ही नहीं लग रहा था अप्रकेतम सलिलम सर्वम आइदम और वो सारा का सारा यहां पर जैसे फैला हुआ था कुछ एक स्थान पर हो ऐसा नहीं इस सब फैला हुआ था जैसे पानी तरंग के रूप में विस्तृत पानी फैल जाता है संगठित नहीं था द्रवित रूप में था जैसे बिखरा बिखरा सा हो तुच्छे ना आभू अपही यदाशीत और जो ये तुच्छ तुच्छ मतलब वो छोटा सा आबू के रूप में वो अपिहितम छुपा हुआ था ये जो तुच्छ है वो प्रकृति के लिए कहा गया बहुत थोड़े से भाग में और मतलब यदासी जो कुछ था भी उस समय तो तुच्छ ना आगु अपिहितम और वो तपसस्तन महीना जायता एकम और वो उस तप के द्वारा उसकी परमात्मा की महिमा से और ये एक उत्पन्न हुआ एक उत्पन्न हुआ मतलब एक महत्व उत्पन्न हुआ सबसे पहले और फिर उससे फिर और चीजें भी बन गई सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ तो तम इव यलीन अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम आसीत पहले प्रलयावस्था में तम इव इव लगा दिया तम की तरह से तम जैसा दिख रहा है तम नहीं है तम जैसा है तम इव यलीन अव्यक्तम प्रलीन था अव्यक्त था प्रकृति नाम का था वो प्रधान था तत्चे न एक देशी तवना वर्तमानम आसित वो तुच्छ रूप में एक देश के रूप में विद्यमान था परमात्मा की दृष्टि से वो परमात्मा के एक देश में विद्यमान था साहि परिणामी नहीं वह प्रकृति परिणामी है उसमें बदलाव होता है परिणम्य मानम ही वस्तु न कदापि अनंतम भवित जो बदलने वाली चीज है वो कभी भी अनंत नहीं हो सकती जो अनंत है वो बदलने वाली नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती तो उसके लिए आगे कह रहे हैं सवयवे ही परिणाम संभवात जो सावय वस्तुएं होती है उसी में ही परिणाम होते हैं बदलाव होते हैं एक इन्होंने बात रख दी है ऐसी कार्य जगत के अंदर ये घटता है तस्मात अपरिणामित्वात परमात्मा अनंतः सिद्धा बदलाव न होने के कारण परमात्मा अनंत सिद्ध होता है यदि परमात्मा एवं परिणम्य यदि परमात्मा ही बदलने वाला हो जाए तथा कथम सा उत्पन्न लीने भय पदार्थे भ्यो जयान अगर वो ही बदल रहा है तो उत्पन्न हुए वे और नष्ट होने वाले पदार्थों से वो बड़ा कैसे हो सकता है जब परमात्मा ही बदल रहा है वो ही बदल रहा है तो वो तो जितना है उतना है उस पक्ष में उससे भी बड़ा वह कैसे हो सकता है तो परमात्मा तो अलग है उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाली वस्तुओं से पृथक है और उनसे बड़ा है प्रकृति स्तु एक देशी एक देशी नहीं प्रकृति उसके सामने उसकी अपेक्षा से केवल एक छोटे से भाग में अल्प विराम लगा लेना तदविकारा लीना अपी सिदेशी न और उस प्रकृति के जो विकार हैं जो कि लीन हो रहे हैं वो अनेक संख्या में हैं प्रकृति को तो एक माना जाता है यद्यपि सत्वर बहुत है लेकिन प्रकृति को एक माना जाता है और उससे जो उत्पन्न हुई भी चीजें हैं वो बहुत सारी है तो जब वो लीन होंगी तो वो बहुत सारी होंगी इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया प्रकृति को तो कहा प्रकृति तत्समुखम एकदेशी नहीं यानी ये तो एक वचन का प्रयोग है और तद्विकारा लीना अपी स्यू एक न, उसके विकार उस प्रकृति के विकार जो लीन हैं लीन हो रहे हैं वे भी एकदेशी होंगे वो बहुत सारे हैं तिव्य स्तुचायन सुतनाम सिद्ध एवं और परमात्मा इन सबसे बड़ा तो सिद्ध ही है परमाणु प्रह, से सिद्ध है आगे परंतु यदि परमात्मा स्वयं विक्रियमाण है सगर परमात्मा स्वयं ही बदलने वाला हो जाए बदलाव करता हुआ हो जाए तदा तथा के विकृति गो विनाश काले प्रकृति गो लीने जायान प्रश्न शिष्य यदि परमात्मा ही विक्रियमाण हो तो वो किन विकृति को प्राप्त हुए वे चीजों से बड़ा हुआ माना जाएगा और विनाश ये तो हुआ जब प्रकृति बन रही है विकृति गतिप्यों मतलब मूल प्रकृति से जब कार्य जगत बन रहा है विकृति को प्राप्त हो रहा है उन किन से वो अपने बड़ा माना जाएगा अगर परमात्मा स्वयं ही बदल रहा है तो वो किन से बड़ा किन से बड़ा माना जाएगा और विनाश काले विनाश के समय में प्रकृति गतेभ लीने भी जब कार्य जगत बदल करके परिवर्तित सूक्ष्म होकर मूल प्रकृति में आ रहा है प्रकृति को प्राप्त हो रहा है लीन हो रहा है तो उस समय भी परमात्मा किनसे बड़ा होगा यदि कार्य जगत कार्य जगत से जब लीन हो रहा है तो लीन अवस्था में भी वो पहुंचेगा तो किस में पहुंचेगा अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो वो ब्रह्म ही तो बन जाएगा तो वो अपने आप किससे बड़ा होगा जब लीन अवस्था में भी परमात्मा प्रकृति जो लीन अवस्था है उससे भी बड़ा है इसका मतलब दो की सत्ता तो अलग मानी जा रही है कि वो उससे बड़ा है अगर ब्रह्म ही संसार बन जाता और संसार से वापस ब्रह्म ही बन जाता प्रलय अवस्था में तो उस प्रलय अवस्था में कौन किससे बड़ा कहा था बस वो तो एक ही ब्रह्म ही था लेकिन यह उससे भी बड़ा कहा जा रहा है इसका मतलब वो अलग है तो विनाश काले प्रकृति गति पे लीने भेवा ज्यायान शिष्यते ही उनके पक्ष में तो प्रश्न घटेगा कि वो किससे बड़ा होगा तस्मात्मात्मा अनंतत्वात सर्वाश्रयवात निमित्त कारणम एवं अस्ति तो इससे परमात्मा अनंत होने से और सबका आश्रय होने से दो निमित्त दिए वो निमित्त कारण ही हो सकता है और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो अब इस बात का अंतिम सूत्र है 28वां ए तेना सर्वे व्याख्याता व्याख्याता ए तेना ये जो हमने यहां पर कहा है इतनी सारी बातें कही हैं परमात्मा ही जगत जन्मादि जगत की जन्मादि का कारण है इत्यादि का निमित्त कारण है इस सबसे जो हमने कहा है इसी से सबकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए यही हमने बहुत व्याख्या कर दी इस तरह के और भी जो प्रश्न उठते हैं ऐसे जो और वाक्य आते हैं वहां पर भी इसी तरह से समाधान समझ लेना चाहिए इस व्याख्या से उनकी भी हमने सबकी व्याख्या कर दी है ऐसा समझ लेना चाहिए ए सर्वे व्याख्याता और व्याख्याता व्याख्या दो बार कथन किया है ये अध्याय की समाप्ति को बताता है शैली है इनकी ऐसी भाष्य देखें जगत जन्मादि कर्मणि ब्रह्मणो निमित्त कारणत्व कर्तृत्व अनंतत्व निरूपण विवेचन तो सूत्र में जो एत कहा इससे किससे तो उसके लिए खोल दिया कि जगत की जन्मादि कर्म में ब्रह्म का निमित्त कारणत्व कर्तृत्व और अनंतत्व निरूपण इस विवेचन से जो पीछे किया गया सर्वे व्याख्याता व्याख्या, था, व्याख्या था, सर्वे अनुलिखिता अपी जगत जन्मादि कारणत्व परा वेदांत विचारा व्याख्याता वे, विजया सबके सब ऐसे कारण जो कि अभी यहां कहे नहीं गए हैं अनुलेखित हैं वे भी जगत की जन्मादि के कारण के परक जो हैं जो वेदांत के विचार हैं वेदांत मतलब वो अद्वैत वेदांत नहीं वेदांत ये वेदांत दर्शन के जो अपने और विचार हैं वो भी व्याख्यात समझ लेने चाहिए अध्याय समाप्ति सूचिका ये जो व्याख्याता व्याख्या दो कथन है दो बार कथन है यह अध्याय की समाप्ति का सूचक है इस प्रकार यह प्रथम अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ तो कुल मिलाकर के अध्याय में ब्रह्म का विषय इन्होंने विस्तार से प्रस्तुत किया परमात्मा का स्वरूप बताया अनेक शब्दों के ऊपर चर्चा की और परमात्मा के कारणत्व के ऊपर चर्चा की कौन सा कारण है प्रकृति भी कारण है तो कैसी हो सकती है इन्हीं बिंदुओं पर हमने प्रथम अध्याय में विचार किया को तो तो आज के में भी यदि को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य जी संख्या छियानबे पचीसवा सूत्र जो अभी हमने पढ़ा इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति से जो वचन आ रहा है कि की तद्यथा तस्मादस्मत तस्माद आकाश आत्मान आकाश संभूत तो यहाँ पर तस्मात से तो अव्य अव्यक्त प्रकृति को लिया और ए तस्मात शब्द से ईश्वर परमात्मा का ग्रहण किया है तो यदि दोनों के सान्निध्य से उत्पन्न हुआ तो यहाँ तस्मात मतलब प्रकृति से सीधा आकाश उत्पन्न हुआ फिर उससे वायु हुआ तो एक क्रम का जो वर्णन आता है उसके अनुसार तो ये गलत लग रहा है नहीं देखिये ये जो सृष्टिक्रम का वर्णन मतलब आप संख्य दर्शन की तरफ संकेत कर रहे हैं तो प्रकृति से महत्व और फिर अहंकार और फिर बाद में पांच तन्मात्राएं और फिर उसमें आकाश महाभूत की उत्पत्ति ये जो बताया गया तो ये कथन तो उस तरह भी हो सकते हैं इस तरह भी हो सकते हैं हम क्रमशः एक एक चीज को भी गिना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं क्रम से बता सकते हैं इस विषय में पहले भी बात हुई थी तो हम कहें कि भाई ये घी कहां से उत्पन्न हुआ तो हम दूध से भी कह देते हैं हम गाय से भी बोल देते हैं घास से भी बोल देते हैं और क्रम से देना चाहें तो भाई मक्खन से हुआ दही से हुआ दूध से दूध से ही निकलाए दही से निकलाए मक्खन से निकलाए तो प्रक्रिया तो बहुत सारी हो सकती है पर उसमें कहीं कथन इससे भी कथन कह दिया जाता है कहीं इससे भी कथन किया जाता है ये प्रश्न सत्यात प्रकाश में भी उठाया गया है तो उसके अंदर उनका समाधान इस दृष्टि से है कि कभी सृष्टि आकाश से जब खंड प्रलय के संदर्भ को लेते हुए कहीं सृष्टि आकाश तक प्रलय जाती है वहां से बनती है कहीं अग्नि तक जाती है और फिर निर्माण होता है तो अग्नि से होता है इत्यादि तो जो महाप्रलय होगा वहां से तो फिर जो निर्माण होगा वो पूरा ही होना चाहिए और खंड प्रलय में जितना जितना खंडित हुआ है वहां से आगे फिर से निर्माण होगा तो वो भी एक दृष्टि है उस तरह भी समाधान हो सकता है और दूसरा कथन है सारी की सारी चीजें बताना आवश्यक नहीं है यहाँ केवल जो हमारे को दिखाई दे रही हैं चीजें जिस हमारी अभिव्यक्ति में आ रही हैं केवल उनका कथन किया गया महाभूतों का और कोई अच्छा जी साइसवें सूत्र में जो कहा कि जो अनंत वस्तु होती है वो परिणमित नहीं होती अनंत का मतलब देश की दृष्टि से जो अनंत है देश की स्थान की दृष्टि से जो अनंत है वो परिणमित नहीं हो सकती है ठीक है तो अगर इसको मान लिया जाए कि वो हो जाती वो अनंत अनंत के रूप में परिणाम हो जाए नहीं अनंत अनंत के रूप में क्यों परिणत होगा अनंत तो अनंत है ही परिणत होगा तो कुछ और रूप में परिणत होगा कुछ तो बदलाव आएगा उसमें जैसा है वैसा ही रहेगा तो उसको बदलाव थोड़ा ना बोलते हैं अच्छा और अगर उसमें बदलाव आएगा तो उसमें कुछ जोड़ तोड़ इधर उधर तो होगा ना तो सवय होगा सवय होगा मान लीजिए लोहे का कोई ऐसा टुकड़ा है जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा और कोई ऐसा हो जिसको हम मोड़ सकते हैं कर सकते हैं तो उसको भिन्न भिन्न रूपों में बदल देंगे नरम होगा तो, तो जो जिसमें बदलाव आता है वो खंड वाली चीजें ही होती है उसमें इधर उधर करेंगे तभी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और जो बिल्कुल एक रस है अनंत है वैसा का वैसा उसमें बदलाव की कोई संभावना ही नहीं है बदलाव होगा तो उसमें क्रिया होगी किसी भी बदलाव के लिए क्रिया का होना जरूरी है किसी भी परिवर्तन के लिए क्रिया का होना आवश्यक है चाहे हमारे शरीर बढ़ रहे हैं या वृद्ध हो रहे हैं या पेट बढ़ रहे हैं जब पानी गरम हो रहा है रोटी सिक रही है सब्जी बन रही है चावल बन रहा है कुछ भी कोई रासायनिक क्रिया हो रही है वहां गति अवश्य होगी परिणमन जहां होगा वहां गति अवश्य होगी और उसमें किसी न किसी तरह से अग्नि भी होगी तो बिना क्रिया के परिणाम नहीं हो सकता है और परमात्मा जब सर्वव्यापक है अनंत है तो उसमें उस तरह की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है बदलाव होगा ही नहीं उसके अंदर अब जैसे फल आदि है वो रखे रहते हैं बाहर से तो दिख रहा है वो रखे हुए हैं लेकिन अंदर तो उनमें परिवर्तन हो रहा है अंदर तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है वो गतियां हो रही हैं परमाणुओं के अंदर हो रही है दही भी जम रहा है दूध रखा हुआ है हमें लग रहा है कि दूध एक जगह स्थिर है लेकिन दूध के अंदर वहां पर प्रक्रिया चल रही है बदलाव हो रहा है क्रियाएं हो रही हैं क्रियाएं होती है तभी परिवर्तन आएगा क्योंकि बिना परिवर्तन हो रहा है तो मतलब उसकी रचना के व्यूहन में बदलाव आ रहा है संरचना में जो व्यूहन है उसका स्थितियां हैं एक दूसरे परमाणुओं की उसमें बदलाव आ रहा है और वो बदलाव तभी आ सकता है जब क्रिया हो और परमात्मा में क्रिया हो ही नहीं सकती है अपने आप में अनंत है क्रिया तो तब उसमें एक में ही संभव है तो वो एक है नहीं उसमें कोई क्रिया होगी नहीं क्रिया नहीं है तो उसमें कोई बदलाव भी नहीं आएगा तो जो अनंत है अनंत होने से उसमें क्रिया नहीं है और क्रिया नहीं होने से उसमें कोई बदलाव परिणाम नहीं आ सकता ठीक है फिर सवयव साय, हेतु देने की बजाय निष्क्रिय होना हेतु ज्यादा दे सकते हैं वो है? साव्यव भी कह सकते हैं कि जो साव्यव होता है सक्रिय वो ही तो होगा जिसको साव्यव होगा जो निरवय है अपने आप में अंदर ही अंदर उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है पानी है स्थिर है गर्म हो रहा है तो उसमें कणों में गतिशीलता शुरू हो जाती है क्रिया होती है क्योंकि वो सवयव है और जो निरवय है उसमें कुछ क्रिया नहीं होगी वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा वो भी दे सकते हैं कि निष्क्रियता क्रियाशीलता भी दे सकते हैं और अव्यव वाला भी है वो भी दे सकते हैं इन्होंने खंड खंड होने वाला है अगर परिणाम होने वाला माना जाए तो परमात्मा टुकड़े वाला मानना पड़ेगा खंड खंड सवयव मानना पड़ेगा और जो सवयव है वो नित्य नहीं होता है वो अनित्य ही होता है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणव ओ ओ, ओ, सभी को साधारण ऑप्शन